भाइयों और बहनों आप देखते हैं आस्ते आस्ते मुझे ईश्वर ताकत दे रहा मेरी उम्मीद तो है कि जैसे मैं पहले था ऐसे ही बन जाऊंगा लेकिन वो सब ईश्वर के हाथों में है मुझे कोई भाई पूछते हैं फिर जवाहर लाल जी अपने बड़े मकान में से एक कमरा दो कमरा निकाल दें और दूसरे सचिव वो भी निकालें मिलीटरी ऑफिसर निकाले जो सिविल सर्जन थे वो भी निकाले उसमें कितने आश्रितों का गुजारा हो सकता है और उसमें बहुत बड़ी बात क्या हुई कहने वाले तो कह सकते हैं लेकिन करने वाले ऐसे मिलते नहीं है इतनी बात मैं कबूल कर लेता हूँ कि वो कोई इसने करे तो थोड़े हजार आदमी ही जा सकते हैं उसमें कीमत उसकी नहीं कीमत तो उस काम की है क्योंकि वो बड़े हैं उनको देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है लेकिन लोगों को एक प्रस्थान देने के लिए वो करते हैं जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड का बादशाह जो कुछ भी त्याग कर देता है थोड़ा भी सही तो उसके बाद तो बहुत जायदाद पड़ी है उसमें से थोड़ा त्याग करेंगे उसमें क्या है ऐसा कोई कहते नहीं है वहाँ वो कुछ भी त्याग कर लेता है दारू की एक प्याली भी छोड़ देता है कि चलो आज मैं इतना शराब कम पीऊँगा तो उसकी कीमत वहाँ होती होनी चाहिए अरे एक सभ्य मतलब है उसमें इसकी बहुत हिम्मत मानी जाती है तो मैं तो आपसे दावा से, से कहना चाहता हूँ कि जब ये तय हो जाए कि सब जगह से लोग ऐसा ही करते हैं तो उसमें जितने आते हैं दुखी लोग वो वो अपने आप खुश हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे यहाँ पड़े हैं तो हम किसी न किसी तरह से अपना जीवन बसर करेंगे इतना ही नहीं लेकिन दूसरे आदमी हैं वो भी उनका अनुकरण करते हैं तो इन लोगों को एक बड़ा सहारा मिल जाता है और पीछे जो उनके लिए मकाना वगैरह बनाते हैं उनको भी आश्वासन मिल जाता है देखिए तो सही कि वो तो जवाहरलाल जी ने वो चीज़ तो निकाली उसका असर क्या हुआ है कि अभी लोग वहाँ से आना शुरू कर देते बाहर से ऐसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे लोग ऐसे बड़े हैं गरीब बड़े हैं जाहिल है जानते नहीं है तो समझ लेते कि चलो अभी दिल्ली में जाए तो तो जगन्नाथ जी घर में जा सकते हैं दूसरे प्रधानों के घर में जा सकते हैं वो पीछे उनका हक मान लेते हैं और पीछे काम बिगड़ भी जाता है लेकिन हुआ है ऐसा कि अभी तो बहुत आदमी इस तरह से चले भी नहीं गए हैं लेकिन लोगों ने समझ लिया कि अभी हम वहा आराम से रह सकेंगे हमारी पूछताछ होने वाली है तो ये एक बहुत बड़ी बात है ऐसा आप लोगों को सबको समझना चाहिए लेकिन उससे एक दूसरी कठिन बात भी मैं सुनता हूँ जो लोग कहते हैं तो ये हमारी हुकूमत तो चलती है लेकिन हुकूमत पहले तो बात करते थे जब कांग्रेस वो वनवास में कांग्रेस के पास कोई हुई थी एक लाख रुपया जमा करना है तो भी मुसीबत से होता था करते तो थे, लोग थे, लेकिन हमेशा हम ऐसा महसूस करते थे कि हम तो भिखारी हैं। हमको पैसे कहा से मिले अभी हमारे पास जो एक लाख के लिए परेशान रहते थे उनके पास करोड़ों रुपया वो कैसे उसको बांटना वो वही बट उसके हाथ में आ गया करोड़ों रुपया लोगों के पास से लेने की ताकत उनके हाथ में आ गई तो वो कहते हैं उसको कि वो तो भले आज उसके लिए तो हम लड़ते थे लेकिन इतना बड़ा खर्च कि जो अंग्रेजी जमाने में था वही खर्च है सब यही करते हैं हाँ अभी तो हुकूमत हमारे हाथ में आई तो अभी तो हम क्यों कुछ जितना पैसा उड़ाना है इतना ना उड़ा जितना हमारे शान से रहना चाहिए ऐसे न रहे और क्यों रहें इससे बाहर के लोग हैं उन पर भी उसका असर पड़े में तो वो इरादा कभी दिखाई नहीं ना आज भी रखता और वो लोग कहते हैं वो तो उसको जानना तो चाहिए कि अगर उनको इतना दरमाया आज लेते रहे तो वो पैसा अपने शौक़ में निकालते हैं खर्चते हैं कि वो कोई आ, कामों में हुकूमत का काम है मुल्क का काम है उसके लिए वो तो कोई बात अलग में रखना चाहता हूँ लेकिन बात वो है तो सही कि हम अगर ऐसे मुकाबले में पड़े कि देखो इंग्लैंड उसके वो कितनी कितनी शान से कहीं भी जाते हैं तो जाए तो हम तो इंजन के जैसे बन गए बने तो सही लेकिन उसके माननी क्या ई जैसे बन गए तो उसके माने ऐसा थोड़ा है कि इंजन में एक आदमी को प्रतिवर्ष जितना पैसा मिलता है उससे बहुत ही कम यहाँ मिलता है सबसे कम पैसे हमारे लोग पाते हैं ऐसा ऐसा गरीब मूर्ख पड़ा है गरीब मूर्ख कोई जो बड़ा मूर्ख है उससे पैसे में मुकाबला करें तो, तो हम मर जाते हैं ऐसे नहीं हो सकता है तो मेरी तो उम्मीद ऐसी है कि हमारे जितने लोग बाहर चले गए हैं उनको रखें और यहाँ से भी उनको जो हुक्म दिया जाता है वो तो ऐसा ही है कि हम तो गरीब हैं तो गरीबी से वहाँ रहोग वहाँ अगर ऐसा बताओगे कि हमारे पास तो जैसा अमेरिका के पैसे हैं ऐसा है तो अमेरिका के साथ मुकाबला करें खाने में पीने में पैरवेश में देने में वो सब अगर हम करें तो पीछे जो हम एक मानते थे कि जब हमारे हाथ में हुकूमत आ जाएगी तो हमारा रंग बदल जाएगा हमारा ढंग बदल जाएगा हम पैसे कम खर्चने वाले वो वो वो अभी झुठला देते हैं हम और वो कौन झुठला देते हैं ये लोग क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो कांग्रेस में भी सबसे अलग और जिन्होंने अपने में कुछ पैसा खर्चा ही ऐसे लोग वो करें तो हमारे सोचने की बात है उन लोगों के लिए भी सोचने की बात है लेकिन उसका एक दूसरा नतीजा आया है उस पर मैं आना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि हमको अगर वो इतना पैसा लेते हैं तो अगर हम कोई हुकूमत में ऑफिस लें तो हमको भी इतना पैसा मिलना चाहिए माना कि मैं मुझको पचास रुपया में, में मेरा गुजारा हो जाता है लेकिन मैंने वहाँ हुकूमत के नीचे एक क्लार्क बनने की कोशिश कर ली तो दूसरे क्लार्क हैं जो अंग्रेजी सल्तनत के ज़माने से चले आए हैं उनको 500 रुपया मिलता है या तो 1500 मिलता है तो मैं भी कहूँ कि अभी मैं पचास रुपया से गुजारा नहीं चल चला सकता हूँ उसको 1500 रुपया चाहिए क्यों कि देखो पटेल वो कितना पैसा लेते हैं सरदार पटेल की बात करता हूँ जवाहरलाल जी को कितना मिलता है राजेंद्र बाबू को कितना मिलता है तो उनको मिलता है तो उनसे मैं कम हूँ क्या तो मुझको पंद्रह सौ रुपया चाहिए पचास से मेरा पेट नहीं भर सकता है मुझको शांति लेना चाहिए वहाँ मुझको मेरा लिबास बदलना चाहिए ये लोग जो हमारे लोग गए हैं उन्होंने लिबास नहीं बदला है जो पहले तो पहले पहनते थे वही पहनते हैं लेकिन वो आज वो नहीं समझ समझने वाले मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान की खिदमत करने का रास्ता नहीं है इस तरह से हम नहीं कर सकते है और चूंकि ये जो अभी हम चलाते हैं वो तो आत्मशुद्धि का युक्न है हरेक आदमी को आत्म शुद्धि करना है ऐसे मौके पर अच्छा कोई भी कहे कि मुझको तो ये चाहिए एक बहन मानो कहे उसको बाहर तो पड़ी थी शिक्षिका थी कुछ भी थी सौ रुपया डेढ़ सौ तो काफ़ी हो जाता है लेकिन अभी देखो फुलानी स्कूल मिस्ट्रेस उसको तो हुकूमत पंद्रह सौ रुपया देती थी तो मुझको क्यों पंद्रह सौ रुपया लेकिन तुम कल तो डेढ़ देती थी आज क्या कौन सी वजह है कि तुमको पंद्रह सौ रुपया मिलना तो सुनने वाली नहीं है ओके कहेगी कि नहीं मैं दूसरी तरह से रह नहीं सकूंगा अगर मैं ऐसा रहूं ऐसी तरह से तो मेरी कीमत नहीं होगी ये सब चीज़ तो हमारे भूलना चाहिए इतने वर्षों से तो वनवास में रहे और वनवास में रहते हुए इतना भी हम न सीखे कि कोई पैसे से किसी की शान की कदर नहीं होती है किमत नहीं होती है और ये हमारे करना नहीं चाहिए तो मुझको लगा कि के, के ग्वालियर में, में, तो तो में एक देहात है वहा मुसलमान भाई पर क्या है अभी पूरा पता तो नहीं चला है कुछ भी हुआ है इसमें तो कोई मेरे शक नहीं है उसमें इतना ही हो सकता है कि वहाँ मुगालता किया है जिन लोगों ने मुझको तार भेजा उसका लेकिन कल वो ग्वालियर से भाई आ गए उसका नाम तो मैं फिर भूल गया हूँ याद रहना चाहिए था उन्होंने सुनाया कि मैं आपको खुद खुश देने के लिए आया हूँ और वो चीज़ कल तो अखबार में भी आने वाली है तो मैंने कहा कि मैं उसमें से पढ़ फिर भी उन्होंने तो सुनाया कि अभी हमको ग्वालियर महाराज ने सब सत्ता लोगों को दे दी थोड़ा सा रखा है लेकिन उसमें भी बहुमति तो हमारे ही रहने वाली है हमारे तरफ से प्रधान होगा और जो हम करें वही होने वाला है इस तरह से हुआ है तो लोगों को जो हुकूमत होनी चाहिए थी वो अभी मिल रही है और महाराज ने अपने आप ऐसा तय कर लिया है तो आप उससे तो खुश होंगे मैंने कहा कि मैं खुश तो हूँगा लेकिन उसमें ये भी है आप ही लोग ऐसे हैं कि मुसलमान से से निकाल दो सेवादगर तो तो में खुश होने वाला नहीं हूँ तो क्योंकि आप तो प्रजामंडल के लोग है प्रजामंडल देश में कभी ऐसा भेदभाव होना नहीं चाहिए उसी में भेदभाव रहता है तो फिर आपको हक मिले उससे मुझको क्या खुशी हासिल होने वाली थी लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं तो तो आपके हाथ में हा, आ, चीज आ जाती है तो मुसलमान क्या ख्रिस्ती क्या ईसाई क्या या तो एक बनिया है ब्राह्मण है दूसरा है तीसरा है वो सब भूल जाने, भूलने वाले हैं और हम तो, तो जो कांग्रेस ने आज तक किया है उसी के मुताबिक हम चलने वाले हैं और हमारे लिए कोई भेदभाव होने वाला नहीं है और मुसलमानों के प्रति कोई घृणा नहीं कर सकता है तब तो हमको आशीर्वाद मिलेगा धन्यवाद मिलेगा तो मैंने कहा कि वो तो मेरा ही काम हुआ और मेरा ही काम अगर आप करने वाले हैं तो तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा महाराजा साहब को भी धन्यवाद दूंगा और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि महाराजा और आपके बीच में इस इस तरह से मैत्री रहे कि महाराजा लोगों के नौकर होकर रहे तो हमेशा के लिए रहे और पहली दर रहे लेकिन ये शर्त का पालन आप करें वहां तक को चेंज हो नहीं सकता है वो कोई आत्मशुद्धि का यज्ञ है है है ये उसमें से ना ना मुसलमान निकल निकल सकता सकता कोई कोई राजा महाराजा भी निकल नहीं सकता है सबको आत्मशुद्धि करना है अगर ये हम करते हैं तब पीछे हमको वो हम शान से सारी दुनिया के सामने खड़े रह सकते पैसा बताकर बड़े बड़े महिलात बनाकर और पैसा खर्च करने से हम रहने वाले हैं दुनिया में और हम दुनिया की जो नीति है उसके रक्षक बनना चाहते हैं उसके कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं तो दूसरा कोई तरीका हमारे पास ही नहीं